बृहदारण्यकोपनषद भाष्यार्थ अध्याय तीन ब्राह्मण तीन पारीक्षिक अथ हैैनम भुज्युर्लासा नि पक्षाजोवाच मद्रेश पर्यव्र जाम ते पतजल ते से गृह नईम मतस्यासि दुहिता गंधर्वगृहीता तम पृक्षा मकोशीति सौब्रवीत सदनवािथ जलाोकाना पृक्षा मथैनम ब्रूम क्व पारीक्षितावती परीक्षिता अभुवंस ताजवल्क्यव पीक्षिता अववण्यति फिर याजवल लायानी भुज्यु ने पूछा वह बोला हे याज्ञवल्क हम व्रताचरण करते हुए मद्रदेश में विचर रहे थे कि कपे गोत्रोत्पन्न पतपंचल के घर पहुंचे उसकी पुत्री गंधर्व से गृहित थी अर्थात उस पर गंधर्व का आवेश था हमने उससे पूछा तू कौन है वह बोला आंगिरस सुधनवा हूँ जब उससे लोकों के अंत के विषय में पूछा तो हमने उस उससे यो कहा परीक्षित कहाँ रहे परीक्षित कहाँ रहे सो हम तुमसे पूछते हैं कि परीक्षित कहाँ रहे अथान्तरम उपरते दार्वे भुजो रिति नाम तो लह्यस्पत्यम लाजस्तदपत्यम लाह्यायनि पप्रक्षति होवाच फिर इसके पश्चात जरदकार आर्थ भाग के चुप हो जाने पर नाम वाले के पुत्र को लाह्य कहते हैं उसके पुत्र लाह्याय ने पूछा उसने कहा हे याज्ञवल्क आदाउक्तम अश्वेध दर्शनम समे व्यस्टि बफलस्ाश्वध क्रतु ज्ञानसमुचि वेवल ज्ञान सम्पादी वर्वर्मण पराकाष्ठा परम पुण्य पापियों स्मरती तेन ही समि व्यक्िश्चर व्यष्टो निर्जाता अतरंड विषया अश्वेधयागफलभूता आत्मा मृत्युदसात्मा धबतेता देवता नामेका इस उपनिषद के आरंभ में अश्वेध दर्शन कहा गया है अश्वमेध यज्ञ समस्ती और वृष्टि फल देने वाला है वह ज्ञान समुचित हो अथवा केवल ज्ञान संपादित हो समस्त कर्मों की पराकाष्ठा है भ्रूण हत्या से बढ़कर कोई पाप और अश्वमेध से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है ऐसी स्मृति है उस अश्वमेध के द्वारा ही पुरुष समष्टि या व्यष्टि फल को प्राप्त करता है उनमें जो अश्वमेध याग के फलभूत अग्नि वायु और आदित्यादि अंडान्तर्गत देवता है ये व्यष्ट जाने गए हैं तथा समष्टि देवता के विषय में मृत्यु इसका आत्मा हो जाता है यह इन देवताओं में से कोई एक हो जाता है ऐसा कहा है मृत्युश्चासाया लक्षणों बुद्ध्यात्म समि प्रथमजो वायु सूत्रम सत्यम हिण्यक त व्या विषय यदात्मक सर्वैतता सर्व अमूर्तरसो यदाश्रिताकर्माण सर्व यहाँ कर्मसंबंधा कर्म चानागति परम फल तियान गोचर है सर्वतः कियती व्यात पिरीम्डलीभूता वक्तव्या तर्व संसारो बंधगोचर उत्यात्मदर्शन से अलौकिक प्रदर्शनाथ वृत्तां वृत्ता प्रकुरते तेन चतिबुद्धि व्यामोहिष्या मनते वह मृत्यु क्षुधारू बुद्ध्यात्मा और समष्टि है वह प्रेमोत्पन्न वायु सूत्रात्मा सत्य और हिरण्यगर्भ है जितना भी संपूर्ण द्वैत व्यस्टि और एकत्व समि है उसका जो स्वरूप भूत है वह व्याकृत उसका विषय है जो समस्त भूतों का अंतरात्मा लिंग और अमूर्त रस है सम्पूर्ण भूत जिसके आश्रित है जो कर्मों और कर्मों से संबद्ध विज्ञानों की परागति और परम फल है उसका कितना विषय है सब ओर से मंडलाकार फैली हुई कितनी व्याप्ति है यह बतलानी चाहिए उसे बत, बतला दिए जाने पर बंध का विषय भू सारा संसार बता दिया जाएगा उस समि व्यक्ति रूप दर्शन का अलौकिकत्व प्रदर्शित करने के लिए भुजु अपने साथ बीती हुई आख्यायिका कहता है और समझता है कि उस इससे मैं अपने प्रतिवादी की बुद्धि में व्यामोह पैदा कर दूंगा मद्रेसु मुद्रा जनपदास्थु चर्काअ्ययनाथ चर्का वा चर्का अधव ते पर्यटितवत ते से पर्यंततः नामतः पतंजल्स नाम तोत्र गृहाय गी दुहिता गंधर्वगृहीता गंधर्व अमानुषेन सत् कचिदाविष्टा गंधर्वो वृष्णोग्नि ऋत्व दशिष्ट विज्ञान्वादवीय नि सत्र विज्ञान उपपद्य हम मदों में मद्र नाम के जो देश है उनमें चरक अध्ययन के लिए व्रताचरण करने से चरक अथवा अध्वर्य होकर विचर रहे थे वे हम विचरते विचरते काव्य कपिगोत्रोत्पन्न पतंजल नाम वाले पुरुष के यहाँ पहुँचे उसकी पुत्री गंधर्व गृहता थे गंधर्व अर्थात किसी अमानव जीवन से जीव से आविष्ट थी अथवा विशिष्ट ज्ञानवान होने से से गंधर्व शब्द से यानी अग्नि देवता निश्चय किया जाता है क्योंकि केवल किसी जीव मात्र का ऐसा ज्ञान होना संभव नहीं है तम सर्वे व्यम परिवारता संतो पृछा कोसीति स्व असी किन्नामा किम सत्व सोब्रवीधर्व सुधन्वाम त आंगिशो गोत्र तम जदा यस्ल लोकानावानी अपृक्षा तथैद गंधर्व अब्रूम भुवनकोशपरिमाण परिमाण प्रवृत्सु प्रवित्तेषु स्वात्मा श्लाघयता पृष्णवत वयम् कथम परीक्षिता अभुन्नी हम अपने सपने उसे चारों ओर से घेर कर पूछा तुम कौन हो तुम्हारा क्या नाम है और क्या स्वरूप है उस गंधर्व ने कहा नाम से मैं सुधनवा हूँ और गोत्र से आंगिरस रस हूँ फिर जब उससे लोकों के अंत यानी पर्यवसान के विषय में पूछा तो हमने उस गंधर्व से कहा अर्थात भुवन को उसका परिमाण जानने के लिए प्रवृत्त होने पर हम सब ने अपनी प्रशंसा करते हुए पूछा किस प्रकार पूछा पारीक्षित कहा रहे गंधर्वः सर्व सवस्म्यम अब्रवीद तेनाली ज्ञान तब नास्त अतो निगृहीत सोहम विद्यासंपन्नो लब्धागम गवाद ताजवल्क्य क्वरीक्षिता अभवन् तत्व किम जानासी हे याज्ञवल्क कथय परीक्षा क्व परीक्षिता अभवनती और उस गंधर्व ने हमें सब बातें बता दी अतः मैंने दिव्य जीवों से ज्ञान प्राप्त किया है वह तुमको प्राप्त नहीं है इसलिए अब तुम हरा दिए गए ऐसा इसका अभिप्राय है मैं विद्या संपन्न हूँ और मुझे गंधर्व से शास्त्र ज्ञान प्राप्त हुआ है वही मैं तुमसे पूछता हूँ कि हे जाज्ञवल्क क्या तुम जानते हो कि परीक्षित कहाँ रहे हे जाज्ञवल्क बताओ मैं पूछता हूँ कि परीक्षित कहाँ रहे पारीक्षितों की गति वर्णन सहोवाचोवाच वैसन्वते तस्वेधयाचिन गीति क्व न स्वेधया जिनो गीति यात्रि त्रिश दैवरता न्योकश्य समत पृथिवी स्तावन पर्यति पृथ्वी द्विस्तावत समुद्र पर्यति तदवती क्षुस धारायावा द्वा मक्षिका पत्रकाश तानिद्रपर्ण भूत वायु भी प्राक्ष वायुरात्में धीप्वा तम यद्यवेधयाजिभविविवस द्वायुम प्रशंस तस्मावायुरविर्वायु समिरपुन मृत्यु जयती तथोह भजुर्ला या, या निरुपम राम उस भाग याज्ञवल्क ने कहा उस गंधर्व ने निश्चय यह कहा था कि वे वहां चले गए जहां अश्वेध यज्ञ करने वाले जाते हैं भुजु अच्छा तो अश्वे धिया जी जाते हैं याज्ञवल्क यह लोग बत्तीस देवरथान है, है उसे चारों ओर से दूनी पृथ्वी घेरे हुए हैं उस पृथ्वी को सब ओर से दूना समुद्र घेरे हुए हैं सो जितनी पतली छुरे की धार होता है अथवा जितना सूक्ष्म मक्षी का पंख होता है उतना उन अंडक पालों के मध्य में आकाश है इंद्र चित्य अग्नि ने पक्षी होकर उन परीक्षितों को वायु को दिया उन्हें वायु अपने स्वरूप में स्थापित कर वहाँ ले गया जहाँ अश्वमेथिया रहते हैं इस प्रकार इस गंधर्व ने वायु की प्रशंसा की थी अतः वायु ही दृष्टि है और वायु ही समष्टि है जो ऐसा जानता है वह पुनर्मृत्यु को जीत लेता है तब लायानी भुजो चुप हो गया स होवाच याज्ञवल्क उवाच वैस वही शब्द स्मरणार्थ उवाच वै स गुभ्य आगच्छन् आगछन वै तत यत्र ते पारीक्षिता त्र क्व यस्मेध्याजि इति निर्णिते प्रश्ने आह कस्मिन् क्व कस्वेधयाजिनो तेसाम गति विवक्षया भुवनकोश पिमाण उस ने कहा उसने निश्चय ही यही कहा था यहाँ वै शब्द स्मरण के लिए है उस गंधर्व ने निश्चय तुमसे यही कहा था कि वे पारिक्षित वहां चले गए कहां जहां अर्थात जिस लोक में अश्व मेधिया जी जाते हैं इस प्रकार प्रश्न का निर्णय हो जाने पर भुजु बोला कहां अर्थात किस लोक में अश्व मेधिया जाते हैं तब याज्ञवल्क उनकी गति बतलाने की इच्छा से भुवन को का परिमाण बताते हैं द्वा त्रिशतंबई द्वे अिश्वाशत वयी देवरथा देव आदिस्त रथो द्वा अन्हावत्ते देश पिरी तदवरथाँ तद द्वांशुिती यम लोको लोका लोकगिरीना परिक्षिप्तः यत्र यत्र परिप्त यहीज शरी यम फलोपाणीना स एस लोक एतावाक पर आलोक योक द्वांशत्व अस अर्था बत्तीस दिव है दें है आदित्य सूर्य उसका रथ ही देवरथ है उस रथ की गति से एक दिन में संसार का जितना भाग मापा जाता है उतना देवरथान कहलाता है उसको बत्तीस गुना करने पर बत्तीस देवरथान होते हैं लोकालोक पर्वत से घिरा हुआ यह लोक इतने परिमाण वाला है जहाँ वैराज शरीर है और जिसमें प्राणियों के कर्मफल का उपभोग होता है वह यही लोक है इतना तो लोक है इससे आगे आलोक है तम लोक समत समत लोक विस्तरा द्विगुणपरस्ता पिमाणे तम लोक परिप्ता पर्यति पृथ्वी तथैव समंतम तथा सामगुण पिमाणे समुद्र पर्यति यम घनोदि उस लोक को चारों ओर से लोक विस्तार के अपेक्षा दूने परिमाण के विस्तार वाले परिमाण से पृथ्वी घेरे हुए हैं इसी प्रकार उस पृथ्वी की उससे दूने परिमाण से सब ओर से समुद्र घेरे हुए हैं जिसे पौराणिक घनोत कहते हैं तंडकपाल विवर परिमाण मुच्य थे ये न विवरे मार्गेण बहिर्गछत व्यानधयाज त्रावती यत्तरी यावत धारा अग्र यदक्षण युक्त मक्षिका पत्रतावत्तपरी तावत अरेण मध्ये अंडको आकाश छिद्रम तेनाकाशे नेत अब अंड कपालों के छिद्र का परिमाण बदलाया जाता है जिस छिद्र रूप मार्ग से बाहर जाने वाले अश्वमेध या व्याप्त होते हैं जितने अर्थात जितने परिमाण वाली छुरे की धार होती है यानी जितना छुरे का अग्रभाग होता है अथवा जितने सूक्ष्मता से युक्त मक्खी का पंख होता है उतने परिमाण वाला अंड कपालों के मध्य में आकाश छिद्र होता है उस आकाश से वे जाते हैं ऐसा इसका तात्पर्य है तान पारिछन तान सुमेधया जिनतान इंद्र परमेशर जोशे चिता सुपर्ण यद विषय दर्शनम उक्त तथा प्राची दीक्षि इत्यादि सुपर्ण पक्षी भूत पक्षपुआत्मक सुपर्णो भूता भाजपे प्रायक्षत मूर्तवान्ना मनोगति तत्रेति त्मनो गति त्रेतीीक्षिता वायुरात्में धीप स्थित स्वात्मूता तस्गमयत क्वर्वेति काीक्षिता अश्वेधयाजिनो एवमेव एव स गंधर्व वायुमेंव प्रशंसपरीक्षिता गति उन प्राप्त हुए परीक्षितों परीक्षितों अश्वेधयाजिनों को इंद्र परमेश्वर ने जो अश्व मेध याग में चयन किया हुआ अग्नि ही है सुपर्ण होकर जिसके विषय में कि उसका प्राची दिशा सिर है इत्यादि मंत्र से दृष्टि करना बताया गया है सुपर्ण पक्षी होकर अर्थात पंख और पूछ वाला पक्षी होकर वायु को दे दिया क्योंकि मूर्त होने के कारण उसे वहाँ अपनी गति दिखाई नहीं देती उन पारिक्षितों को वायु ने अपने में स्थापित कर उन्हें अपने स्वरूप भूत कर वहां पहुंचा दिया कहां जहां पूर्ववर्ती अर्थात अतीत परिक्षित अश्वेधियाजी रहे इस प्रकार उस गंधर्व ने पारिक्षितों की गतिरूप वायु की ही प्रशंसा की थी समाप्ता आख्यायिका आख्यायिकान्वृत्तम तथमाख्यायिका तो स्थावर अंतरात्मा आचषेम यस्मा स्थावरजंग भूताना अंतरात् बस्या तस्द देवभावेन विविधाजा विविध जष्टिव्या स वायुरेव तथा समि कवल सूत्रात्मना वायुरव एवं वायुमात्मान समिव्यूपात्मक नोपगच्छति यह एवं भेद आख्यायिका तो समाप्त हुई आख्यायिका से सिद्ध होने वाला जो अर्थ है उसे आख्यायिका से निकालकर अपने अपने रूप से ही बतलाते हैं क्योंकि वायु ही स्थावर जंगम प्राणियों का अंतरात्मा है और वही बाहर भी है अतः अध्यात्म अधिभूत और अधिदैव भाव से जो भी विविध प्रकार की अष्टि व्यष्टि यानी व्याप्ति है वह वा वायु ही है तथा केवल सूत्र रूप से वायु ही समष्टि है इस प्रकार जो ऐसा जानता है वह व्यष्टि भाव से अपने स्वरूपभूत वायु को ही प्राप्त होता है तं फल अपुनर्मृत्युम जयति सकृ पुनर्न मियते तत्मन प्रश्न निर्णयाद भुजुर्लाह्याय निरूपराम उसे क्या फल मिलता है सो बतलाते हैं वह अपमृत्यु पुनर्मृत्यु को जीत लेता है अर्थात एक बार मर कर फिर नहीं मरता तब अपने प्रश्न का निर्णय हो जाने से लाह्य का पुत्र भुजु चुप हो गया इत बृहदारण को पिषद तृतीय अध्याये तृतीय भुज्यु ब्राह्मणम्